टॉक जगत रैया घोर की तया कु जगत में नहीं रो थीर को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 जयसोवास शराय को तेय जगह जयसो मोती ओ सो तय सो ये संसार विनसी जाय छिन ये कमे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 दया प्रभुरदार ता मात तुम गए तुम भी भरे दया आज काल में तुम चलो दया हो होशियार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 बड़ू पेट है काल को नेक नकहू अगा राजा राना क्षत सब कुली ले जाय बिन सतबादर बासी नव में नाना भांति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 दी उपजे कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध वचन है कि धर्म अफीम का नशा है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 पर तुमने जब भी कुछ मांगा है जो भी तुमने मांगा है ऐसा ही हास्यास्पद ऐसा ही हंसी योग प्रभु के सामने मांगने का अर्थ ही ना समझी। क्या मांगा इससे फर्क नहीं पड़ता विवेकानंद रामकृष्ण के पास रहे विवेकानंद के पिता चल बसे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 मंदिर में भीतर जा मांग ले जो मांगेगा मिल जाएगा रामकृष्ण ने कहा तो विवेकानंद गए लेकिन झेझकते झेझगते गए अब रामकृष्ण कहते हैं तो ना भी न कर सके जाना तो पड़ा कोई घंटे भर बाद लौटे बड़े आनंद मग्न लौटे रामकृष्ण ने कहा तो मांग लिया विवेकानंद ने कहा क्या मांग लिया रामकृष्ण ने पागल भेजा था तुझे कि तेरी तकलीफ है वो दूर करने के लिए कुछ मांग ले विवेकानंद ने मैं भूल गया परमहंसदेव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 ये जो मां के पेट से जन्म मिला है ये तो केवल नाम मात्र का जन्म है ये तो केवल प्राथमिक शर्त पूरी हुई अभी असली जन्म होने को है जिस दिन असली जन्म होता है उस दिन हम भारत में उस आदमी को कहते हैं द्विज दोबारा जन्मा वही असली ब्राह्मण है जो दोबारा जन्मा जो फिर से जन्मा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 तो पहली बात जगाने के लिए जरूरी है दया कुंवर या जगत में नहीं रहे थिरकोए जैसे वास सराय को तैसो यह जग होए यहां एक बात ख्याल में ले लेना रोज रोज कसना कसौटी पर कि तुम जो भी कर रहे हो यह टिकने वाला है यह टिकेगा देखा तुमने सराफ की दुकान पर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 सोने को कसने के लिए पत्थर होता कसौटी होती जब भी कोई सोना खरीदने आता बेचने आता तो शराफ उसे कसता कसौटी पर इसे तुम कसौटी समझो तुम जो भी कर रहे हो ये थिर होगा ठहरेगा रुकेगा अब तुम अगर पानी पर तो बैठे कविताएं लिख रहे हो पानी पर कविताएं लिख रहे हो तो तुम रोगे ही क्योंकि तुम लिख भी ना पाओगे वो मिट जाएंगी या रेत पर बैठे कविताएं लिख रहे हो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 किया भी अन किया हो जाएगा ज्यादा देर लगने वाली नहीं लेकिन हम क्षण में ऐसे दीवाने पानी पर लकीरें खींचते हैं और ऐसे पागल हैं कि प्रतीक्षा करते हैं कि टिकेंगी किसी की भी नहीं टिकी सोचते हैं हमारी साथ टिकेंगी तुम जीवन में क्या कर रहे हो पद खोज रहे हो किसका टिकता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 एक ध्यान शिविर मैंने लिया इंदौर के पास मांडू में एक मित्र मेरे साथ ठहरे थे, थे उन्हें एक नया मकान बनाना था वो आए ही इसलिए थे वो आए इसलिए थे कि मुझे अपने मकान का नक्शा बता दे उनको ध्यान शिविर से कुछ लेना देना नहीं था मैं वहां मिल जाऊंगा सुविधा से मुझे बता सकेंगे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 सारे एशिया के काफिले मांडू से गुजरते थे मांडू तो अब है उसका नाम तब उसका नाम था मांडवगढ़ मांडवगढ़ मांडू हो गया जैसे सेठ चंदूलाल चंदू हो जाते हैं जब दिवाला निकल जाते ऐसा मांडवगढ़ मांडू हो गया। अब उसको मांडवगढ़ कहना ठीक भी नहीं मालूम पड़ता कहां का गढ़ मांडव जरा जरा बड़ा हो जाएगा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 भीड़ बहुत है लेकिन तुम अकेले हो असलियत में तुम अकेले हो वस्तुतः तुम अकेले हो दिखावे के हैं सभी ये दुनिया के मेले भरी वज में हम रहे हैं अकेले ये भीड़ में बहुत खो मत जाना ये दिखावे और ये मेले इनका कोई मूल्य नहीं कोई चिर स्थायी मूल्य नहीं और जिसका चिर स्थायी मूल्य नहीं है उसका कोई मूल्य ही नहीं लेकिन तुम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 अगर तुम थोड़े होश से सोचो तुम्हारे सोचने में से निन्यानबे बातें पागलपन की होंगी उनको तो काट के फेंक दो उसमें समय मत कमाओ जो एक बचेगी बात वो व्यर्थ तो नहीं होगी लेकिन परम रूप से सार्थक नहीं है अभी काम चला है बस काम उसका ले लो और सराए के बाहर निकल जाओ अलख को लख भुला मत अपने को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 ये हालत होने वाली यह खोपड़ी की बातों में ज्यादा मत पड़ो बस इसको देखते मैं होश में आ जाता हूं इसको मैं साथ रखता हूं यह मेरी गुरु है, क्योंकि आज नहीं कल यही हालत हो जाएगी और आज नहीं कल रास्ते पर ठोकरें खाता हुआ यह सिर पड़ा होगा इस खोपड़ी ने मुझे खूब बचाया एक दिन यह खोपड़ी रखी थी एक आदमी आया और नाराज होकर जूता उठा लिया और मुझे मारने को हो गया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 अपने को पाना है तो सपनों के पार देखना पड़े सपनों के पीछे जो छिपा खड़ा साक्षी उसको देखना पड़े सपनों की ही भीड़ में तो छिप गया साक्षी और तुम्हें याद ही नहीं रही कि तुम कौन हो तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है विनसी जाए छिन्न एक में दया प्रभु और तो दया कहती ये तो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा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 फिर क्षण अगर सत्तर साल लंबा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है यह तो एक क्षण में नष्ट हो ही जाने वाला है यह नष्ट होगा इतना सुनिश्चित है तो फिर ऐसी हालत में हृदय में उन बातों को रखना जो नष्टि हो जाने वाली है हृदय को अपवित्र करना और फिर ऐसे जाने वाले मेहमानों के लिए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 तुम भी भय तैयार आज काल में तुम चलो दया हो होशियार मां गई पिता गए तुम भी भय तैयार जिसको हम जीवन कहते हैं ये तो मौत के दरवाजे पे लगा क्यों है क्यों रोज सड़क रहा है क्योंकि कुछ लोग भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं तुम करीब आते जा रहे हो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 तात मात तुमरे गए तुम भी भय तैयार आज काल में तुम चलो दया हो होशियार ये शब्द होशियार समझना तुम तो उन लोगों को होशियार कहते हो जो चालाक आंक तुम तो उनको होशियार कहते हो जो दुनियादारी में बड़े कुशल है कहते हो बड़े होशियार लोग हैं ज्ञानी उनको होशियार नहीं कहता ज्ञानी तो उनको महामूढ़ कहता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 बाप भी थोड़े चौंके थे उन्होंने कहा कि और तो समेरी समझ में आया कि बूढ़ा कि बीमार कि मौत इसके सामने ना आए ठीक बात है क्योंकि ये बातें चौंका देती और जोशियों ने कहा था अगर ये चौंक गया तो ये घर छोड़ देगा और एक ही बेटा था शुद्धोधन का और बुढ़ापे में हुआ था और वही राज्य का मालिक था तो वह डरे हुए थे फिर जोशियों ने यह भी कहा कि अगर यह रुक गया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 बुद्ध के बाप ने लेकिन कब तक छिपाते ये चीजें कुछ छिपाने की तो नहीं और ऐसा थोड़ी कि बुद्ध के बाप ही छिपाते हैं तुम भी छिपाते हो सब बाप सब माताएं छिपाती अगर दरवाजे के बाहर से अर्थी निकलती तो मां बेटे को भीतर बुला के दरवाजा बंद कर लेती देखते हो ना तुम भीतर आ कोई मर गया बेटा कहीं देख ले सभी माँ बाप डरते हैं बुद्ध के माँ बाप थोड़ी डरे हुए थे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 तो जो ना समझ है वो मौत को के रखता है वो कहता है जब होगी तब होगी अभी तो थोड़ी मधुबूंदे और चख लो जो समझदार है वो मौत को गौर से देखता है वो कहता है ऐसा मधु बूंदे चकचक के समय को बिताना तो नशा है कुछ कर लो इसके पहले की मौत आधम के कुछ कर लो कुछ उपाय बाहर तो भागने का कोई भी उपाय नहीं ये बात सच है वह आदमी लटका है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 कि थोड़ा हाथों को गर्म कर लेंगे कि पैर के बल लटक जाएंगे कि जैसे सर्कस में लोग लटक जाते आखिर तुम यही सब बातें सोचोगे ना महीनों तक सिस सोच सोच के लाएगा कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे और गुरु कहता सब ना समझी इससे कुछ नहीं होने वाला जब हाथ से ना बच सके तो पैर से लटक के कितनी देर बचोगे और ये कोई सर्कस थोड़ी नीचे कोई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 वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है समय के पार है समयातीत कालातीत बड़ो पेट है काल को यह जो समय की धारा है ये क्षण है एक इसका पेट बड़ा है यह कितनों को ही समाया जाती ये अघाता ही नहीं समय लीलता चला जाता है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 समय के बाहर अगर तुम थोड़े भी सरक गए तो तुम परमात्मा में सरक गए समय यानी संसार और परमात्मा यानी शाश्वतता बड़ो पेट है काल को नेक न कहूं अघाय राजा रानी छत्रपति सबको लीलो लो जाए और फिर ये भी मत सोचो समय की धारा ना तो गरीब की फिक्र करती ना अमीर की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 फिर भी मौत आई और ले गई मैंने सुना है एक सम्राट ने अपने को बचाने के लिए एक महल बनाया उस महल में सिर्फ एक दरवाजा रखा एक दूसरी खिड़की भी नहीं रखी ताकि कोई दुश्मन घुस ना जाए चोर लुच्चे, लफंगे कोई हत्यारा कोई प्रवेश ना कर पाए सब तरफ से बंद सील बंद महल था सिर्फ एक दरवाजा जिससे खुद का आना जाना हो सके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 अभी थोड़ी असुरक्षा है ये पहरेदार ठीक हैं आदमियों को रोक लेंगे लेकिन मौत को इनकी तलवारें मौत को तो ना रोक सकेंगी इनकी संगीने मौत को तो ना रोक सकेंगी पांच सौ नहीं पांच लाख भी खड़े कर लो मौत तो आ जाएगी घुस जाएगी तुम ऐसा करो भीतर चले जाओ और बाहर से चुनवा दो दीवाल को बंद करवा दो फिर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो सम्राट बोला तुम पागल फिर तो हम मर ही गए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 जब भीतर हम चले गए और बाहर से चुनवा दी दीवाल तो बचने का भी क्या मतलब फिर तुम तो मरी गए अभी मर गए मौत कब आएगी तब आएगी तू हमें अभी मरने का उपाय बता रहा वो फकीर बोला इसलिए तो मैं हंस रहा हूं कि मर तो तुम गए निन्यानबे प्रतिशत मर गए एक ही प्रतिशत बचे क्योंकि एक ही दरवाजा अगर सौ दरवाजे होते तो तुम सौ जीवित होते तुम तुम्हारा ही गणित है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 तुम कहते हो ये एक दरवाजा और बंद हो जाए तो तुम बिल्कुल मर गए तो काफी तो तुम मर ही गए हो एक ही दरवाजा बचाए एक प्रतिशत तुम जीवित हो ये कोई मौत से बचने का उपाय उस फकीर ने कहा कभी मैं भी सम्राट था यही सोच के कि धन से तो कुछ मौत को रोका नहीं जा सकता ध्यान की तलाश कर रहा हूं शक्ति से तो मौत को रोका नहीं जा सकता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 बिनसत बादर बात बसी नभ में नाना भांति इमनर दी सत कालबस तवना उपजय शांति बिन सत बादर बात बसी तुमने कभी देखा आकाश में बादल घिरे होते हैं। और हवाएं उन्हें प्रतिछल प्रतिक्षण बदलती रहती कभी तुमने देखा आकाश में बादलों का रूप एक क्षण को भी ठहरता नहीं आकार ठहरता नहीं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 हवाएं उनको हिलाए रखती अभी लगता था कि बादल हाथी जैसा और क्षण भर नहीं बीतता कि सूंट नदारत हो गई कि पैर खो गए कि अब हाथी जैसा नहीं रहा गड्ढम हो गया थोड़ी देर देखते रहो बादल बदलता जाता धुआं ही तो है बादल भाप है बादल हवाएं उसे डुलाती रहती जैसे सागर की सतह पर लहरें डोलती रहती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 हवाएं सागर को डुलाये रखती ऐसी ही हवाएं बादल को बिखेरती रहती बनाती रहती बिनसत बादल बात बस और जैसे बादल वायु के कारण विनसता रहता बनता बिगड़ता रहता नभ में नाना भांति इमिनर दीसत कालबस तो न उपज सांती और इसी तरह आदमी मौत के झोंके खा खा के बनता बिगड़ता रहता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 नमालूम कितने रूप तुम्हारा बादल ले चुका है तुम कुछ नए नहीं हो यही तो पूरी की पूरी भारत की अनूठी खोज है कि आदमी ने नमालूम कितने जन्म ले लिए सब यौनियों में हो आया चौरासी करोड़ यौनिया उनमें सब में आदमी भटकता रहा मौत धक्के देती रही और बादल नमालूम कितने रूप लेता रहा दया ने बड़ा मीठा प्रतीक चुना है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 जब तक ये हवा के झोंके बंद नहीं होते तब तक तुम कैसे आनंद को उपलब्ध हो सकते हो तो न मालूम कितने कितने रूपों में तुमने दुख ही पाया है कभी घोड़े की तरह दुख पाया कभी हाथी की तरह दुख पाया कभी चींटी की तरह दुख पाया कभी आदमी की तरह कभी स्त्री की तरह कभी पुरुष की तरह और तुम दुख ही दुख पाते रहे ये सारी योनिया दुख योनियां हैं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 मौत के बाहर होने की विधि है दया हो होशियार थोड़ा हो साधु। हो साधने का अर्थ जाग कर देखो कि मैं शरीर नहीं हूं हो साधने का अर्थ है जागकर देखो कि मैं मन नहीं हूं होश का अर्थ है कर देखो कि मैं केवल साक्षी भाव हूं मैं सिर्फ साक्षी मात्र जैसे ही यह होश साधने लगेगा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 तुम पाओगे कि मौत तुम्हारे शरीर को डमाडोल कर देती तुम्हारे मन को भी डमाडोल कर देती लेकिन तुम्हारे साक्षी भाव को जरा भी डमाडोल नहीं कर पाती साक्षी भाव मौत के बाहर है वह मृत्यु नहीं पहुंचती और जहां मृत्यु नहीं पहुंचती वहीं परमात्मा का वाह है जहां मृत्यु नहीं पहुंचती वहीं सत्य का निवास है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 जहां मृत्यु नहीं पहुंचती उसी चैतन्य दशा को हमने मोक्ष कहा मोक्ष कोई भूगोल में नहीं है तुम्हें तो सोचना कि कहीं भूगोल में मोक्ष है कि कहीं किसी न किसी दिन वैज्ञानिक पहुंच जाएंगे अपने यानों को लेकर और मोक्ष को खोज लेंगे मोक्ष तुम्हारी अंतर दशा का नाम है भूगोल नहीं तुम्हारे चैतन्य का आकाश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 जिस दिन तुम जानने लगे जागने लगे कि तुम शरीर नहीं हो मन नहीं हो उसी दिन तुम पार हो गए फर्क समझो आकाश में बादल घिरते हैं बिनते बनते मिटते कभी आते कभी जाते वर्षा में गिर जाते फिर खो जाते फिर घिर जाते लेकिन आकाश सदा वहीं का वहीं है बादल बनते मिटते आकाश वहीं का वहीं है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 बाहर फैले हुए आत्मा का नाम है जिस दिन बीच में शरीर की धारणा टूट गई कि मैं शरीर नहीं हूं उस दिन भीतर और बाहर का आकाश मिल जाता है उस बाहर भीतर के आकाश के मिलने की घड़ी समाधि या ब्रह्म मिलन या ईश्वर मिलन या जो भी नाम तुम्हें रुचि करो एक बात ख्याल में रहे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 दुनिया को तजना भला शीतल हो यह आग यह जो आग है तभी शीतल होगी जब तुम जाग के ये देख लो कि तुम संसार नहीं हो शरीर नहीं हो मन नहीं हो तुम इनके पार हो शांति का एक ही उपाय है कि तुम किसी भांति उसको खोज लो जो सदा से है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 और जिसका कभी कोई रूपांतरण नहीं होता पहले पंख बंद हुए निबंध अब छंद हुए जब तुम्हारी वासना के पहले पंख बंद हो जाएंगे तुम और वासना के जगत में ओड चाहोगे जब तुम्हारे विचार के कौओं की कांव कांव शांत हो जाएगी जब तुम जान लोगे कि ये मैं नहीं हूं मैं सिर्फ दृष्टा मात्र साक्षी मात्र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 तब तुम अचानक पाओगे निबंध अब छंद हुए तुम्हारे भीतर एक धारा बहेगी आनंद की गीत की संगीत की उत्सव की रोआ रोआ तुम्हारे अस्तित्व का पुलकित हो आएगा और ऐसा ही नहीं है कि जब यह आनंद तुम्हारे भीतर उठेगा तो सिर्फ आत्मा में रहेगा यह तुम्हारे मन पर भी फैल जाएगा यह मन को भी रंग डालेगा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 टूट गया पैमाना अंजुली भर पिऊंगा जीवन जल मनमाना अभी तुम इस तरह पी रहे हो जीवन के जल को छोटे से पैमाने में शरीर मन की छोटी सी पात्रता है इस जीवन के विराट सागर को पीने की कोशिश कर रहे हो भर नहीं पाता मन जिस दिन शरीर और मन छूट गया पैमाना टूट गया उस दिन तुम सागर में हो मैंने सुना है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 अपने पात्र को साफ कर रहा है कि पानी पिए तभी एक कुत्ता भागता हुआ आया प्यासा छलांग लगाई उसने पानी में झटपट पानी पिया और चल पड़ा यह अभी अपना अपना बर्तन ही साफ कर रहे थे इन्हें बड़ा हैरानी हुई कि कुत्ते ने मुझे हरा दिया मैं भी क्या पात्र में उलझा बैठू फेंक दिया पात्र डायोजिनीस ने उसने कहा जब कुत्ता बिना पात्र के मजे से गुजार रहा है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 तो मैं क्यों पात्र से बनाऊं इसको साफ करो ये करो वो करो पंचायत चोरी का भी डर रहता रास सो तो एक दो दफा देख लेना पड़ता टटोल के कि कोई ले तो नहीं गया उसने पात्र उसी वक्त फेंक दिया और कुत्ते को साष्टांग दंडवत किया और कहा कि तू मेरा गुरु एक मोह रह गया था टूट गया पैमाना अंजलि भर पीऊंगा जीवन जल मनमाना अब कोई रुकावट ना रही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 जहां मन और शरीर के पात्र के तुम बाहर हो गए तुम जीवन के सागर में उतर गए शून्य के धनुष पर समय का सरधर वेध दिया छर को मुक्त हुआ अक्षर शून्य के धनुष पर समय का सरधर वेध दिया छर को मुक्त हुआ अक्षर शून्य के धनुष को साधना है और समय का तीर शून्य के धनुष पर रख के छोड़ देना है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 ताकि तुम समय से मुक्त हो जाओ समय तुमसे मुक्त हो जाए बेध दिया क्षर को मुक्त हुआ अक्षर और जैसे ही तुम्हारा बोध छर को बेध देता है वैसे ही तुम्हारे भीतर जो अक्षर है आकाश है उसकी प्रतीति हो जाती है उसका साक्षात्कार हो जाता है यह भीतर छिपा आकाश जिसने जान लिया उसने ही जीवन जाना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 मिलना किस काम का अगर दिल न मिले अगर भीतर का अंतरतम अगर भीतर की आत्मा न मिले क्या लुत्फ सफर से हो जो मंजिल न मिले चल तो तुम रहे हो बहुत दिनों से यात्रा तो बड़ी पुरानी हो गई मंजिल की कभी झलक भी नहीं मिलती क्या लुत्फ सफर से हो जो मंजिल न मिले वस्त दरिया में गर्क होना अच्छा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 इससे कि करीब आके साहिल न मिले रोज रोज तुम्हें लगता है कि आ गए करीब आ गए करीब और जैसी करीब आते हो पता चलता है कोई साहल नहीं कोई किनारा नहीं जैसे छितिज हटता चला जाता है तुम पास आते हो और हट जाता दूर ऐसी मृग मरीचिका जैसा है जीवन इससे तो बेहतर डूब जाना है मगर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 कीर्ति बिना खोज भी मिलती है मगर पहले कोई काम तो करो नाम करने से पहले एकांत में आराम तो करो हर खाली वक्त पर मुलाकात और हर खाली कोने में गमले मत धरो कोई घड़ी ऐसी भी होनी चाहिए जब तुम अपने देवता से बात करो देवता नीरवता में आते हैं और मन जब शोर करता है वे चुपके से लौट जाते नीरव बनो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 तुम जब कुछ करोगे तब तो यह हो गई नहीं क्योंकि तुम करने में बने रहोगे करना यानी अहंकार मैं परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता प्रसाद से तुम कभी बैठे बैठे चुपचाप ऐसी घड़ियां खोजो जब कुछ करने को ना हो बैठ गए बगीचे में वृक्ष के तले कि नदी के तट पर कि रात खुले आकाश के नीचे चांतारों के पास बैठ गए कुछ ना किए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 अंधेरे को कोई तोड़ गया झकझोर गया उसी क्षण तुम पाओगे एक बूंद टपकी अमृत की मौत के पार का दर्शन हुआ फिर धीरे धीरे ये क्षण बढ़ते जाते फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्वाद लगता जाता है तुम्हारे भीतर की यात्रा सघन होने लगती सुगम होने लगती फिर एक दिन ऐसा होता है कि तुम जब चाहो तहां जब चाहो तब आंख भी बंद ना करो तो भी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 इस संसार को तो क्षण में विनसने वाला जानना बिनस जाए छिन एक में दया प्रभु उधार इस संसार को तो मृत्यु के द्वार पर लगा हुआ क्यों जानना तात मात तामरे गए तुम भी भय तैयार आज काल में तुम चलो दया हो होशियार आज इतना ही